संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व धर्म की प्रधानता बतलाने के लिए एक ब्राह्मण और कुंड मेघ की कथा राजा ने पूछा पितामह वेदों में धर्म अर्थ और काम तीनों ही की प्रशंसा की है अतः आप मुझे यह बताइए कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है भीष्मजी बोले राजन इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है एक बार कुंड नाम के मेघ ने प्रसन्न होकर अपने एक भक्त पर कृपा की थी वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञानुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से बड़ा कठोर तप किया इसी निश्चय से उसने भक्तिपूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा की तो भी उसे धन न मिला उस दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक मेघ को खड़ा देखा, उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा यह यह देवता मुझे बहुत साधन देगा। सोचकर उसने धूप दीप चंदन पुष्प और तरह के तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की इससे थोड़े ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्या चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित बताए हैं किंतु तो कृतघ् के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है इसके बाद वह ब्राह्मण कुषाओं की सैया पर सो गया वह तप और भक्ति भाव से संपन्न तथा शुद्ध हृदय वाला था उसे रात ही में कुंड के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया उसने स्वप्न में बहुत से देवता देखे उनमें मणिभद्र नाम का एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने तरह तरह के फल याचकों को प्रस्तुत कर रहा था देवता लोग उन फल याचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे इतने में ही कुंडार देवताओं के आगे आकर पृथ्वी पर लेट गया तब उसने मणिभद्र से पूछा कुंडार तुम क्या चाहते हो कुंडार बोला यह ब्राह्मण मेरा भक्त है यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न है तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा कराना चाहता हूं जिससे इसे कुछ सुख मिल सके तब देवताओं के ही कहने से मणिभद्र ने उसे कहा उठो उठो लो तुम्हारा काम बन गया अब प्रसन्न हो जाओ देखो यदि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा हो तो इसे मनमाना धन दे दो किन्तु कुंडार ने यह सोचकर कि मानव देह चंचल और नाशवान है उससे कहा इस ब्राह्मण की बुद्धि तप में लग जाए मैं अपने भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी या कोई विशाल रत्न राशि नहीं देना चाहता मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए मणिभद्र ने कहा राज्य और तरह तरह के दूसरे सुख भी सर्वदा धर्म के ही फल हैं। इसलिए इसे फल ही भोगने दो न उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेष भी नहीं है धस्म जी कहते हैं किन्तु इस पर भी कुंडधार ने तरह तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया इसे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिभद्र ने कहा तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता प्रसन्न है अतः यह धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही रहेगी इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ उसने वह वर पाया जो दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ था इतने में ही ब्राह्मण को अपने पास बहुत से महीन और गौमूल्य वस्त्र दिखाई दिए उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही हुआ वह तो कहने लगा मेरी तपस्या का उद्देश्य इस कुंडार ने ही नहीं समझा तो दूसरा कौन समझ सकेगा अच्छा अब अच्छा ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा खोर तप करने लगा वह देवता और अतिथियों का सत्कार करके बचे हुए फल मुलादी से निर्वाह करता था फिर फल मुलादी को भी छोड़कर पत्ते खाने लगा तत्पश्चात उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा इसके बाद कई वर्ष तक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्म पर श्रद्धा रखने से यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहू तो वह अवश्य राजा हो जाएगा मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा इतना ही मैं उसके तप के प्रभाव से तथा भक्तिभाव से प्रेरित होकर कुंडार प्रकट हुआ ब्राह्मण ने उनकी विधिवत पूजा की तब कुंडार ने कहा दिप्रवर, तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है उसके द्वारा तुम राजाओं की गति और भिन्न भिन्न लोगों को स्वयं देख लो ब्राह्मण ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं कुंडार बोला तुमने बड़े भक्तिभाव से मेरी पूजा की थी इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुखी दुख ही भोगते रहते तो बताओ मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता देखो देखो एक बार तुम फिर इनकी दशा पर दृष्टि डालो पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यों करता है इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो प्राय बंद ही हो जाता है इस बार ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम क्रोध लोभ भय मद निद्रा तंद्रा और आलस्यदि घेरे खड़े हैं कुंडार ने कहा देखो सब प्राणी इन्हीं दोषो से घिरे हुए हैं किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो राजन तब वह ब्राह्मण से झुकाकर कुंडधार के आगे लेट गया और कहने लगा आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है आपके स्नेह को न जानकर मैंने काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें कुंडार ने मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ ऐसा करकर ब्राह्मण को गले लगाया और फिर वही अंतर ध्यान हो गया इस प्रकार कुंडार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्ध पाकर ब्राह्मण सब लोकों में विचरने लगा आकाश मार्ग से चलना संकल्प द्वारा अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेना तथा धर्म शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति मिलती है वे सभी सिद्धियाँ उसे प्राप्त हो गई देवता ब्राह्मण संत जन यक्ष मनुष्य और चारण ये सब भी धार्मिकों का ही आदर करते हैं धनाद्य कहानी पुरुषों का नहीं राजन देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है धन में तो सुख का लेस मात्र ही रहता है परम सुख तो धर्म में ही है